श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद लाटू महाराज श्री रामकृष्ण की अद्भुत सृष्टि थे स्वामी विवेकानंद ने कहा था लाटू ने जिस प्रकार की परिस्थिति में से आकर थोड़ी ही दिनों में आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी प्रगति कर ली है और हम लोगों ने जिस अवस्था से जितनी प्रगति की है इन दोनों की तुलना करने पर पता चलता है कि वह हम लोगों की अपेक्षा बहुत महान है हम सभी का उच्च वंश में जन्म हुआ है पढ़ लिख तथा परिमार्जित बुद्धि लेकर हम ठाकुर के पास आए परंतु लाटू पूर्ण से अनिरक्षर था ध्यान धारणा अच्छी न लगने पर पठन पाठन आदि के द्वारा हम लोग मन के उस भाव को दूर कर लेते थे परंतु लाटू को कोई दूसरा अवलंबन नहीं था उसे तो सिर्फ एक ही भाव का सहारा लेकर चलना पड़ता था केवल ध्यान धारणा की सहायता से ही लाटू अपना मस्तिष्क ठीक रखकर अति निम्न अवस्था से उच्चतम आध्यात्मिक संपदा का अधिकारी हुआ है इससे उसकी अंतर्निहित शक्ति तथा उसके प्रति ठाकुर की असीम कृपा का परिचय मिलता है लाटू महाराज के बचपन का नाम रखतूराम था कहते हैं बचपन से चेचक के प्रकोप से उनके प्राण संकट में पड़ गए थे इस पर उनकी माता ने श्री रामचंद्र जी से संतान की रक्षा के लिए आकुल प्रार्थना की थी बाद में बालक के स्वस्थ हो जाने पर मां की ऐसी धारणा हो गई थी कि श्री रामचंद्र जी ने ही पुत्र को बचाया है इसी विश्वास के फलस्वरूप उनका यह नामकरण हुआ लाटू महाराज का जन्म छपरा जिले के किसी देहात में एक गढ़रिये के घर हुआ था उनके बाल्य जीवन के बारे में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है क्योंकि परिवर्ती काल में जब कभी उनसे इस विषय में पूछा जाता तो वे नाराज़गी के साथ कहते अरे ईश्वरी तत्व को छोड़कर क्या तुम लोग मेरी बात लेकर समय बिताओगे मेरे बारे में जानने की क्या आवश्यकता है तुम लोग मुझे फिजूल तंग मत करो लाटू महाराज भोजपुरी तथा बंगला मिश्रित एवं अपूर्व चित्ताकर्षक भाषा में वार्तालाप किया करते थे ऐसी सन्यासोचित उदासीनता या मौन गंभीरता के समक्ष उनके जीवन के बारे में सारी उत्सुकता एकदम शांत हो जाती थी फिर भी दूसरों के साथ वार्तालाप करते समय अनजान में वे अपने बचपन की जो दो चार घटनाएं कह डालते थे उन्हीं के आधार पर हमें उनके उस समय के जीवन का थोड़ा सा परिचय मिलता है वे कहते थे मैं तो चरवाहों के साथ रहा करता था उनका बहुत सा समय सरल बुद्धि चरवाहों के साथ खेलने तथा तो गाय चराने आदि में बीतता था प्रकृति का उन्मुक्त विशाल क्षेत्र ही उनका विद्यालय था और स्वाभाविक रूप से ही उनका भावुक मन इस सौंदर्य प्राकृतिक परिवेश में विभोर होकर गा उठता था मनुवारे सीता राम भजन कर लिए जाए उनके माता पिता बड़े गरीब थे इतने कि दोनों समय का पूरा भोजन भी नहीं जुटा पाते थे आहार जुटाने के लिए अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वे दोनों अकाल ही चल बसे और पाँच वर्ष की आयु में ही रक्तुराम अनाथ हो गए तदुपरांत उनके निसंतान चाचा ने उनके पालन पोषण का भार दिया उनकी आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत अच्छी थी अतः उनके घर में रक्तुराम पहले की तुलना में कुछ दिन अधिक सुख से ही थे परंतु चाचा का भाग्य पलट जाने से उनके ये आनंद के दिन भी शीघ्र ही समाप्त हो गए महाजन के द्वारा सताए जाने के फलस्वरूप शीघ्र ही वे जीव को जीवकोपार्जन के लिए रक्तूराम को साथ लिए कलकत्ता चले आए जन्मभूमि छोड़कर आते हुए बालक रत्तूराम के कोमल हृदय में कितनी व्यथा हुई थी इसे उन्होंने एक बार बातचीत के दौरान व्यक्त किया था अरे भला देश छोड़कर चले जाने को मन चाहता है मुझे तो रुलाई आ गई थी तुम लोगों के तो नाते रिश्तेदार हैं उन्हें कैसे छोड़ सकोगे मेरे तो कोई भी न था फिर भी देश छोड़ नहीं सका था कलकत्ता पहुंचने के बाद रक्तूराम के चाचा ने श्री रामचंद्र दत्त के अर्दली फूलचंद की सहायता से जो उनके गांव के ही थे उन्हें दत्त परिवार में नौकर के रूप में नियुक्त करा दिया